आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा विचार जो नए रास्तों की तरफ ले जाए मित्रों सहकार रेडियो में आपका स्वागत है आज विचारों की यात्रा आप करेंगे अपने दोस्त पारुल शारदा के साथ श्रोताओं कहा जाता है कि बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर जाता है

तो आज हम आपके लिए लाए हैं किताबों के बारे में दुनिया के प्रसिद्ध विचारकों के कुछ उदाहरण अलेक्सांद्र हरजेन ने कहा था कि पुस्तक एक पीढ़ी की अपने बाद आने वाली पीढ़ी के लिए आत्मिक वसीयत होती है मृत्यु के कगार पर खड़े वृद्ध की जीवन में पहले ढक भर रहे नवयुवक के लिए सलाह होती है ड्यूटी पूरी करके जा रहे संतरी का ड्यूटी आरोप आ रहे संतरी को आदेश होती है पुस्तक भविष्य का कार्यक्रम होती है

इसी तरह मैक्सिम गोरकी का उदाहरण हम लाए हैं सृजन प्रक्रिया और शिल्प के बारे में उन्होंने कहा था कि पुस्तक भी जीवन और मानव के समान ही है वह भी एक सजीव तथा बोलता तत्व है और वह उन सब वस्तुओं की तुलना में जिसकी सृष्टि मनुष्य ने की है या कर रहा है सबसे कम वस्तु है

तो श्रोताओं सहकार रेडियो के विचार यात्रा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे किताबों के बारे में दुनिया के कुछ प्रसिद्ध लेखकों विचारकों के उदाहरण। तो विचारों की इस यात्रा में यूं ही हमारे साथ चलते रहिए। जल्द ही मिलेंगे कुछ नए विचारों के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पारुल शारदा को नमस्कार